संक्षिप्त महाभारत वन पर्व उत्तम ब्राह्मणों का महत्व वैष्व जी कहते हैं तदनंतर पुत्रों ने महात्मा मारकंडे जी से कहा मुनिवर हम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की महिमा सुनना चाहते हैं आप कृपया वर्णन कीजिए मारकंडे जी ने बोले है, है वंशी छत्रियों का परपुंजय नामक एक राजकुमार जो बड़ा ही सुंदर और अपने वंश की मर्यादा को बढ़ाने वाला था एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए गया तृण और लताओं से भरे हुए उन वन में घूमते घूमते उस राजकुमार की दृष्टि एक मुनि पर पड़ी जो काला मृग ओढ़े थोड़ी ही दूर पर बैठे थे कुमार ने उन्हें काला मृग ही समझा और अपने तीर का निशाना बना दिया मुनि की हत्या हो गई यह जानकर राजकुमार को बड़ा अनुताप हुआ वह शोक से मूर्छित हो गया फिर वह हैहैवंशी वंशी के पास गया और उनसे इस दुर्घटना का समाचार कहा यह सुनकर वे भी बहुत दुखी हुए और वे मुनि किसके पुत्र हैं इसका पता लगाते हुए कश्यप नंदन अनिष्ट नेम के आश्रम पर पहुँचे वहाँ मुनिवर अनिष्ट नेम को प्रणाम करके वे खड़े हो गए मुनि ने उसके आतिथ्य सत्कार के लिए मधुपर्क आदि सामग्री अर्पण की यह देखकर वे बोले मुनिवर हम अपने दूषित कर्म के कारण आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं हैं। हमसे ब्राह्मण की हत्या हो गई है ब्रह्मषि अरिष्ट नेमी ने कहा आप लोगों से ब्राह्मण की हत्या कैसे हुई और वह मरा हुआ ब्राह्मण कहाँ है उसके पूछने पर छत्री ने मुनि के वध का सारा समाचार ठीक ठीक बता दिया और उन्हें सांस लेकर उस स्थान पर आए जहां मुनि की हत्या हुई थी किंतु वहां उन्हें मरे हुए मुनि की लाश नहीं मिली तब मुनिवर अरिष्ट नेमी ने उनसे कहा पर पुंजय इधर देखो यही वह ब्राह्मण है जिसे तुम लोगों ने मार डाला था यह मेरा ही पुत्र है और तपोबल से युक्त है उस मुनि कुमार को जीवित देख वे लोग बड़े आश्चर्य में पड़े और कहने लगे यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है यह मरा हुआ मुनि यह कैसे आ गया इसे किस प्रकार जीवन मिला क्या यह तपस्या का ही बल है जिसने इसे पुनः जीवित कर दिया विप्रवर हम यह सब रहस्य सुनना चाहते हैं ब्रह्मर्षि ने उनसे कहा राजाओं मृत्यु हम लोगों पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती इसका क्या कारण है यह भी हम आप लोगों को बताते हैं हम सदा सत्य ही बोलते हैं और सर्वदा अपने धर्म का पालन करते रहते हैं इसलिए हमें मृत्यु का भय नहीं है हम ब्राह्मणों के कुशल की उनके शुभकामनाओं की चर्चा करते हैं उनके दोषों का बखान नहीं करते हम अतिथियों को अन्न और जल से तृप्त करते हैं हम पर उनके पालन का भार है उन्हें पूर्ण भोजन देते हैं और उनसे बचा हुआ अन्य स्वयं भोजन करते हैं हम सदा सम दम सम क्षमा तीर्थ सेवन और दान में तत्पर रहने वाले हैं पवित्र देश में निवास करते हैं इन सब कारणों से भी हमें मृत्यु का भय नहीं है ये सब बातें मैंने संक्षेप में ही सुनाई है अब आप जाएँ ब्रह्म हत्या के पाप से इस समय आप लोगों को कोई भय नहीं रहा यह सुनकर उन हैवंशी छत्रियों ने एवं वस्तु कहकर मुनिवर अरिष्ट नेमिका सम्मान एवं पूजन किया और प्रसन्न होकर अपने देश को चले गए